के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा टीका में हम लोग कर रहे हैं टीकाकार आत्मा इदेव्रसीत किंचन मिशत इस वाक्य के भाष्य की व्याख्या कर रहे हैं हम लोगों ने टीका में यहां तक विचार कर लिया है कि तद तदिप्रेत्य व भाष्य प्राग उत्पत्ति अनभिव्यक्त नाम रूप भेदात्म भूतम् आत्मेश प्रत्ययोचरम जगदान्यामेद्वाद प्रत्यय गोचरम आत्मशब्द प्रत्यय गोचर जो भाष्य है भास्कर भगवान ने क्यों कहा तो कहते हैं तद अभिप्रेत्य तो तद अभिप्रेत्य का मतलब हुआ अग्रे ये विशेषण भी सार्थक हैं और इस अभिप्राय से ही ये कहा यहां पर स्थिति काल में और उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में थोड़ा विशेष यानी भेद है अंतर है उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में तो जगत को बताया गया आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर भाष्य में और उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में तो व्याकृत नाम रूप आत्मक जो जगत है उसके वाचक अनेक शब्द अरुण शब्दजन्य प्रत्ययों का विषय भी यह जगत है घटसन पटसन इत्यादि में और सन शब्द का अर्थभूत जो आत्मा है आत्मा का पर्यावाचक सत्शब्द है इसलिए आत्मयिक शब्द प्रत्यय भी है तो स्थिति काल में जगत में अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है और आत्मयिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है ऐसा पूर्व अवस्था में नहीं है केवल आत्मयिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व है अनेक शब्द प्रत्ये गोचरत्व नहीं है ऐसा भगवान भाष्यकार ने अग्रे विशेषण की सार्थकता को देखते हुए ही कहा है ये बात बताई गई अब और ये जो है अग्रे शब्द का व्यावर्त्य बताया गया अभिव्यक्त नानुरूप बीजात्मत्व रूप जो कार्य है अभिव्यक्त नानुरूप रूपात्मक जगत ये अग्रे शब्द का व्यावर्त्य हुआ आगे इदानिम ना इत्यादि टीका की चर्चा हम लोगों को प्रारंभ करनी है तो नन्वय तो वाच्यम के साथ होगा शंका होगी कि साक्षात इदानिम इधानीमे मायामय मृषात्व उच्चताम तो ना अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत रूप कार्य तथा कारण का मृषा बताया गया पूर्व अवस्था में यानी कारण अवस्था में उत्पत्ति से पहले कार्य कारणात्मक जगत मृषा है इसे दिखाने के लिए अग्रे शब्द का प्रयोग किया है ये जो आप कह रहे हो तो जो अग्रे शब्द में वैर्थ्य की शंका कर रहे हैं वे कहते हैं कि पूर्व काल में क्यों जाना है इसी स्थिति काल में ही रहो और स्थिति काल में जगत माया का परिणाम होने से मायामय हो गया माया का विकार हो गया तो मायामयत्व न मायात्मे न मतलब माइक होने से माया का परिणाम होने से परिणाम अपने परिणामी स्वरूप होता है ना परिणाम परिणामी का अभेद माना जाता है तो माईक होने से मृषा हो जाएगा जगत कब इदानिम एव का मतलब स्थिति काल में ही जगत के मृषात्व को बताया जा सकता है उसके लिए अग्रे शब्द से जगत की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में जाने की क्या जरूरत है जगत के मृषात्व को बताने के लिए ऐसी ऐसा कथन यदि कोई करता है तो टीकाकार कहते हैं इति नाच्यम सिद्धांति की ओर से टीकाकार ने कहा कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं कहना चाहिए तो हेतु बताते हैं कि इधानीम प्रत्यक्षादिविरोधे न तथा बोधवितुम इति अशक्यवातवात नाम रूप अभिव्यक्ते सृष्टे अपि रज्जु पूर्व अभावे विद्यम्कवादी रज्जुसर्पादीवत मृषा वक्त अग्याकृत अर्थवती इति न किंचवद ये समाधान भाष्य इति न वाच्यम इस प्रतिज्ञा में हेतु बताने वाला हेतु बताने वाला टीका ग्रंथ है तो ईदानी प्रत्यक्षादि विरोधे न ईदानीम से लेना स्थिति काल अस्थिति काल में वेदांत प्रमाण से अतिरिक्त जो बाकी प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण इनसे जिसको वेदांत मिथ्या बता रहा है उनमें सत्यत्व प्रतीत हो रहा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण उनसे तो यदि स्थिति काल में ही मृषात्व सीधा सीधा बताने के लिए जाएंगे बताना तो स्थिति काल में भी मृषात्व है लेकिन उदाहरण के बिना युक्ति के बिना सीधे शब्द से आचार्य मध्यम और मंद अधिकारी को ये बताएगा कि जो दृश्यमान जगत है वह मिथ्या है तो दृश्यमान जगत के मिथ्यात्व का जो उपदेश शास्त्र तथा आचार्य कर रहे हैं उस उपदेश का सहसा ग्रहण शिष्य नहीं कर पाएगा क्यों तो नहीं कर पाएगा कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उसे जगत सत्य भास रहा है। और उसी जगत को यदि मृषा बताएगा वेदांत प्रमाण श्रुति प्रमाण तो वेदांत प्रमाण का प्रत्यक्षादि के साथ विरोध होगा इसलिए मंद मध्यम अधिकारी स्थिति काल में जगत का मृषात्व मिर्शा, बिना युक्ति के ग्रहण नहीं कर पाएगा जगत के मृषात्व की साधक युक्ति के बिना जगत का मृषात्व प्रत्यक्ष आदि के साथ श्रुति प्रमाण का जगत में मिथ्यात्व बताने वाले श्रुति प्रमाण का विरोध होने से ग्रहण नहीं हो पाएगा इसलिए युक्ति के लिए तो दृष्टांत की जरूरत होती है और दृष्टांत होगा जो संदिग्ध अवस्था है उससे अतिरिक्त साध्य का जहां पर संदेह होता है वो तो पक्ष माना जाता है अन्वयी दृष्टान्त होता है सपक्ष सपक्ष किसको कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्ष वो होता है अन्वयी दृष्टांत और व्यतिरेकी दृष्टांत होता है विपक्ष विपक्ष किसको कहते हैं निश्चित साध्याभावान विपक्ष जहां साध्य का अभाव निश्चित है उसे विपक्ष कहा जाएगा उस पदार्थ को जिस पदार्थ में साध्य का अभाव निश्चित है और जिस पदार्थ में निश्चित है साध्य उस पदार्थ को कहा जाएगा सपक्ष वो हो जाएगा अनवयी दृष्टांत और पक्ष किसको कहेंगे सपक्ष विपक्ष समझ में आ गया जहां साध्य का निश्चय है वह सपक्ष जहा साध्याव का निश्चय है वह विपक्ष और पक्ष होगा जिस पदार्थ में साध्य का संधेह है उसे कहा जाएगा पक्ष संदिग्ध साध्यवान पक्ष ये पक्ष का लक्षण है तर्क संग्रह में मूल में ही ये तीनों का लक्षण बताया ना तो ये जो दो अवस्था यहां बताई गई है जगत के उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था कारण अवस्था उत्पत्ति से प्राग अवस्था और एक वर्तमान अवस्था जगत की स्थिति अवस्था इनमें से जगत की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में तो वेदांतिका साध्य जो मृषात्व है जगत में मृषात्व का उपदेश करना है ना इसलिए मृषात्व हो, हो गया साध्य और उसका निश्चय होगा उत्पत्ति से प्राग अवस्था में जगत है ही नहीं अभी उत्पन्न ही नहीं, नहीं हुआ अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत नहीं है इसलिए उसे कहा जाएगा मृषा और उत्पन्न होता है तो स्थिति काल में रहता है तो कादाचित को हो गया ना उसके कारण मृषा हो जाएगा और जागृत अवस्था में प्रतिमान जगत हो जाएगा स्थिति काल में प्रतिमान जगत पक्ष वहां मृषात्व का संदेह है सिद्धांति को तो सिद्धांती का पक्ष है कि स्थिति कालीन जगत भी मृषा है और पूर्व पक्षी कहेंगे कि प्रत्यक्षादी प्रमाणों से जगत सत्य भास रहा है इसलिए सत्य है द्वैतवादी की दृष्टि में तो जगत सत्य होगा ना? तो इस प्रकार ये संदेह हो जाएगा कि द्वैतवादी जैसा जगत को बता रहे हैं सत्य ऐसा हम जिज्ञासु जन जगत को सत्य समझ लें या अद्वैतवादी जैसा जगत को मिथ्या बता रहे हैं ऐसा हम जगत को मिथ्या समझ लें ऐसा जिज्ञासु के मन में संदेह होगा कि स्थिति कालीन जगत सत्य है कि मिर्षा है कि नहीं ऐसा संदेह होगा सत्य है कि मृषा है इसलिए संदिग्ध साध्यवान हो गया स्थिति कालीन जगत और दृष्टांत बन जाएगा प्राग अवस्था उसको लेकर के यहां पर यह कहा जा रहा है कि कहा गया इदानीम प्रत्यक्षादि विरोधे न तथा बोधयुम अशक्यवात इति ऐसा हम पहले कह चुके हैं कि ईदानीम यानी स्थिति काल में जगत के मृषात्व के बोधक श्रुति प्रमाण के साथ प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होने से जगत में मिथ्यात्व तथा का अर्थ है मिथ्यात्व तो जगत मिथ्यात्व बोधयितुम अशक्यवात् ऐसा हम पहले कह चुके कह चुके है उक्तत्वात तो नाम रूप अभिव्यक्त सृष्टे है, है पूर्वम अभावन तो नाम रूप की अभिव्यक्ति रूप जो सृष्टि है उसका अपने अभिव्यक्ति से पहले अभाव होने से ईदानिम एव विद्यमानत्वेन स्थिति काल में ही जगत विद्यमान है और नाम रूपात्मक और नाम रूप की अभिव्यक्ति होने से पहले अभाव है तो कादाचित्तत्वा तो किसमें कादाचित्तत्व तो रहेगा जगत में जगत कादाचित्त हो गया यानी स्थिति काल में है और उत्पत्ति से पहले नहीं है इसलिए जगत में कादाचित तत्व होने से भी रज्जु सर्पादीवत मृषात्व तो रज्जु सर्पादी के तरह वह मृषा होगा इति वक्तुम अपि प्राक अभी उक्ति अर्थवती तो रज्जु सर्पादी में भी जैसे रज्जु का ज्ञान होने से पहले सर्प है रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प नहीं रहता है तो उस सर्प का का होने से मृषात्व है यत्र यत्र कादाचित तत्व तत्र तत्र मृषात्वम यथा रज्जु सर्प ये दृष्टांत बनेगा ऐसा जगत भी स्थिति काल में है और स्थिति का उत्पत्ति से पहले नहीं है इसलिए कादाचित हुआ और सर्पगत का तो देख करके मृषात्व का निर्धारण होगा इसलिए भी क्या कहा कि मृषात्व इति वक्तुम अपनी प्राग अव्यातत्व उत्ती अर्थवती तो प्राग यानी सृष्टि से पहले जगत के अव्याकृत का कथन सार्थक होगा अव्याकृत उत्ती अर्थवती का मतलब है सब प्रयोजन है जगत को अव्यक्त बताना अव्याकृत बताना इति न किंचित अवद्यम। अवद्यम शब्द का अर्थ होता है दोष एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण कोष की एक पंक्ति बताई दोष के पर्यावाचक यानी अवध्य शब्द के और दो अर्थ बताए हैं कि अवध्यम गर्म दूषणम का अर्थ है इत्यर्थ कि अवध्य शब्द का अर्थ है गर्ह्य गर्ह कहा जाता है निंदनीय को गर् शब्द का अर्थ होता है निंदा और गरिह शब्द का अर्थ होगा निंदा का विषय निंदनीय निंदनीय कौन होता है दोषवान तो गरिहम अवध्यम का अर्थ गर्यम निकलेगा और दूषणम यानी दोष ये भी अर्थ निकलेगा तो यहां पर अवध्यम शब्द का अर्थ निकलेगा दूषणम और न किंचित अव्यम का निकलेगा न किंचित दूषणम कोई भी दोष इस पक्ष में नहीं है जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को अव्याकृत बताने में कोई दोष नहीं है निर्दोष पक्ष है यह इस प्रकार ये बृहदारण्य श्रुति और ऐत्रे श्रुति का विरोध परिहार करने के लिए उपसंहार किया ना नरे में बृहदारण्यक श्रुति से अव्यकृत पद का उपसंहार और बृहदारण्यक में ऐत्रेय श्रुति से आत्म पद का उपसंहार करके ये बताया गया कि उत्पत्ति से पहले जगत अव्यकृत रूप था और वह अभ्याकृत आत्मा ही था ये बता करके एक प्रकार से अव्याकृत का कल्पित तो बताया गया जो जगत की प्राग अवस्था है अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक जिसे अभ्याकृत कहा जाता है वह आत्मा की सत्ता से सत्ता सत्तावती है स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है का मतलब मृषा है तो जिस रूप में जगत अपने उत्पत्ति से पहले है वह अभ्याकृत स्वयं ही मृषा है तो जगत भी मृषा हुआ और श्रुति बृहदारण्य श्रुति तथा ऐतरेय श्रुति का विरोध परिहार हो गया विरोध नामक दोष की शंका की गई थी ना पूर्व पक्षी के द्वारा श्रुति में उसका परिहार होने से ये कहा गया कि इति न कि श्रुतियों में परस्पर विरोध नामक दोषात्मक अवद्य तो भी नहीं है अब अथवा इत्यादि से और भी कह रहे हैं टीकाकार प्रकारांतर अथवा जगत अधिष्ठान किंचित सदरूपम संभावितुम इदम् अग्रे आसित उच्ये जो एक एव और नान्यत किंचत मिशत नान्यत किंचन मिशत ये वाक्य है ना ये क्या कर रहे हैं आत्मा में अखंड एक रसत्व बता रहे हैं अखंड एक रसत्व का मतलब विजातीय भेद सजातीय भेद तथा स्वगत भेद रूप विशेषता का निषेध कर रहे हैं निर्विशेष आत्मा को बता रहे हैं अद्वितीय आत्मा को बता रहे हैं मूल में कौन पद एक और नान्यत किंचन मिशत ये वाक्य अब जिसमें इन पदों के द्वारा सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्य रूप अखंडिक रसत्व का विधान करना है उपदेश करना है वह आत्मवस्तु विद्यमान हो संभावित हो तब तो उसमें ये बताया जाएगा जो उद्देश्य होता है ना वो होता है प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध को उद्देश्य बना करके अप्रसिद्ध अर्थ का विधान किया जाता है जैसे पर्वतो वन्नीमान इसमें पर्वत को कहा जाता है उद्देश्य और वन्नी को कहा जाता है विधेय पर्वत में वन्नी विधेय है वन्नी का उपदेश किया जा रहा है ऐसे आत्मा में अखंड एक रसत्व विधेय है तो अखंड एक रसत्व आत्मा का रहेगा अप्रसिद्ध तब विधेय बनेगा और उद्देश्य होगा आत्मा तब जब आत्मा प्रसिद्ध होगा तो आत्मा की प्रसिद्धि के लिए ये बताया जा रहा है आत्मा ये वा इदम, आत्मा वा ईदम अग्र आशीत तो। यह वाक्य आत्मा की संभावना बता रहा है और उस संभावित आत्मा में बाकी पद बताएंगे अखंड एक रसत्व ये प्रकार यहां पर बताया जा रहा है कि अथवा जगत जगदअधिष्ठ किंचित सदपय इदम अग्रे इति उच्य तो जगत का जगत कार्य है तो उसका कोई न कोई अधिष्ठान अधान प्रेरक जरूर रहेगा उसकी संभावना दिखाने के लिए युक्ति से ये इदम अग्रे आशित यह श्रुति वचन है अने अग्रे शब्द की प्रकार अग्रे और आशित शब्द की प्रकारांतर से सार्थकता बता रहे हैं तो अग्रे तथा आशित इन दो पदों ने क्या कर दिया जगत अधिष्ठान आत्मा की संभावना बताई और फिर इस वाक्य से संभा, आ, आ, संभावना क्यों बताई जा रही तो कहते असंभावित तस्मिन उक्तेर निर्विषयत्व प्रसंगात तो यदि आत्मा का जगत अधि आत्मा यानी जगत अधिष्ठान और जगत अधिष्ठान को संभावित नहीं करेंगे उसकी संभावना नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि असंभावित तो जगत अधिष्ठान में अखंडत्व का कथन विषयाभावत तो संभव नहीं होगा निर्विषयत्व प्रसंगात ये जो उक्ति है अखंड उक्ति वह निर्विषया हो जाएगी जिसमें अखंड एक रसत्व बताना है वो उद्देश्य ही नहीं है विधेय मात्र है इसलिए जरूरी है उसकी संभावना यानी अस्तित्व पहले बताना आत्मा है फिर वो कैसा है तो अखंड एक रस है ये बताने के लिए एक एव और नान्य किंचनिषत ये मूल में वाक्य रहेंगे ये प्रकारांतर हो रहा बताया जा रहा अने असतह असत सस्वीशादे इव सद्रूपेण उत्पत्ति असंभवात कार्य प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता तो आत्मे इदम इदमग्र आसीत तो। इसमें इदम अग्रे आसित तो। इतना आत्मा को छोड़ दीजिए तो इदम अग्रे आसित तो। इतना लीजिए तो इदम यानी ये स्थिति काल में प्रतिमान जगत अग्रे यानी अपने उत्पत्ति से पहले आसीत यानी था ये कहने से उसकी संभावना हो जाती है अस्तित्व प्रतीत होता है जगत का अपने उत्पत्ति से पहले भी अस्तित्व है संभावना है तो फिर उसमें अखंडीकर सत्व का कथन सार्थक हो जाएगा वो जो जगत अपने उत्पत्ति से पहले है तो कैसा है तो अखंड एक रस है ये बताया जाएगा इसलिए आगे कहते हैं कि आनेन असतह सस्वीदे इव सद्रूपेण उत्पत्ति असंभवात कार्यस्य से प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता तो अने का अन्वय करिय का अने कार्य प्राग अवस्था सदात्मिका काचिद संभाविता इसके साथ और अन ये सर्वनाम है परामर्शक अग्रे आसीत तो इस श्रुति वचन का इन पदों का तो अने इदम अग्रे आसीत तो इस पद समूह के द्वारा क्या किया गया तो कहते हैं कार्य से प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता कोई न कोई कार्य की सदरूप अवस्था विद्यमान है संभावित है उसकी संभावना बताई गई कैसे तो कहते हैं इसलिए कि असतः सस विषान आदि इव सदरूपे उत्पत्ति असंभवात यदि जगत अपने उत्पत्ति से पहले असत यानि सस के तरह अत्यंत असत होगा अलीक होगा असत शब्द का अर्थ यहाँ करना अलीक वंद्यापुत्र के तरह आकाश पुष्प के तरह सस के तरह यदि जगत अपने उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत है ये मानेंगे तो क्या होगा कि जैसे सस विषान की कभी भी सदरूप से उत्पत्ति हो नहीं सकती किसी भी काल में खरगोश को सिंह आ नहीं सकते और आकाश में पुष्प कभी भी लग नहीं सकते वंध्या का कभी पुत्र हो नहीं सकता यदि पुत्र होगा तो फिर वो वंध्या नहीं कहलाएगी ऐसे यहां पर कहा जा रहा है जगत असत होगा यदि तो उसकी भी उत्पत्ति नहीं होगी अत्यंत असत पदार्थ की सदरूप से उत्पत्ति संभव नहीं है तो असतः असतः जगत ऊपर से जोड़ देना जगत तो असत जगत का यदि अपने उत्पत्ति से पहले जगत असत होगा तो, तो असत हा जगत सश विशानादे इदरूपे न उत्पत्ति असंभवात तो सदरूप से उत्पत्ति संभव नहीं हो पाएगी इसलिए मानना पड़ेगा सन घट सन पट इत्यादि से जगत की सत्वेन स्थिति काल में प्रती हो रही है इसका अर्थ है जगत अपने उत्पत्ति से पहले भी सदरूप था वंद्र की कभी भी तीनों कालों में सदरूपेण न नहीं होती है आकाश पुष्प की सदरूपेण न नहीं होती है ऐसे जगत की भी सदरूपेण प्रती हो रही है इसका अर्थ है वो सस विषानादि से विलक्षण है तो सस विषानादि से विलक्षण है तो फिर उसकी कोई न कोई प्राग अवस्था सदरूपा संभावित है ये निश्चित हो जाएगा इदम अग्रे आशित इन वचनों से और तस्च अचेतनत्वे और वो अवस्था अब वो आत्म इसका अर्थ कर रहे हैं वो अवस्था कौन है तो आत्मा ही है इसे दिखाने के लिए ये आगे वाला व्याख्यान है कि तस्च अचेतनत्वे स्वतो स्वतः हे अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार गौरवात् तो वो जो जगत की अपने उत्पत्ति से पहले संभावित तो सदात्मक अवस्था है वह यदि अचेतन होगी उस अवस्था में तस् शब्द से सदात्मक सदात्मिका जो अवस्था संभावित बताई है इदम अग्रसित इन पदों ने उसका ग्रहण करना तस्या शब्द से वो जो सदात्मिका जगत की उत्पत्ति से पहले वाली अवस्था है वह यदि अचेतन होगी सांख्यों की तरह वो जगत प्रधान का परिणाम होने से प्रलय काल में प्रधान में रहेगा तो वो तो जड़ है और वेदांति जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं मानते हैं कोई भी नहीं मानता है तो इसके लिए कहते हैं तस्च अचेतन यानि जड़त्वे सति कार्याण न स्व अप्रवृत्ते तो कार्य रूप से फिर वो कारण अवस्था स्वयं प्रवृत्त नहीं हो पाएगी यानि कार्य रूप में वो कारण अवस्था नहीं आ पाएगी कार्य रूप से उसका परिणाम नहीं हो पाएगा तो स्वतो अप्रवृत्ते जड़ होने के कारण स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी इसलिए क्या होगा तो अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार गौरवात तो यदि उस प्राग अवस्था से अलग एक चेतन भी है और वह इस जड़ प्राग अवस्था का प्रवर्तक है उस चेतन की प्रेरणा से प्राग अवस्था में यानी प्रकृति में हो जाती है प्रवृत्ति ऐसा मानेंगे अतिरिक्त चेतन को तो प्रकृति भी सत्य है प्राग अवस्था रूप और चेतन भी उससे अलग सत्य है तो द्वैत होगा हो जाएगा इसलिए अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार गौरव तो दोष हो जाएगा ना इसलिए क्या होगा इस गौरव दोष को टालने के लिए ये माना जाएगा उपादान हो एक आत्मघटाद चेतन आत्मा इति अनेक संभाव्यते चो, इसका अन्वय चेतनत्व के साथ भी कर लेना तो तस्तन आत्म आत्मैव इति संभाव्य थे तो मूल में जो आत्मा वा है ना उसके द्वारा वो अवधारणार्थक मान करके कर रहे है टीकाकार की आत्म इस पदय से आ, जगत की संभावित प्राग अवस्था में सदात्मक अवस्था में चेतनत्व बताया जा रहा आत्मा एवं इंदो पदों से इति अने न संभाव्य ते कैसे चेतनत्व संभव हुआ कैसे आत्मा में वही प्राग अवस्था आत्म, आत्मा ही है प्राग अवस्था जगत की तो इसका अर्थ ये हुआ कि वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण भी है अभिन्न निमित्त कारणत्व तो आत्मा में सिद्ध होगा और कहते हैं ये अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व तो केवल हम ही मात्र मानते हैं ऐसा नहीं तार्किक लोग भी अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व तो को स्वीकार करते हैं इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं कि उपादान अधिष्ठानत्व एकस्मिन एव आत्मघट संयोगादो इव संभवाच्यपादान अधिष्ठानत्व एकस्मिन एवं संभवाच्य ऐसा अनु करना बीच में वो दृष्टान्त है उपादानत्व और अधिष्ठानत्व यहाँ अधिष्ठानत्व का अर्थ है कर्तृत्व कर्तृत्व तो है निमित्त कारण कर्ता निमित्त कारण होता है न और अधि उपादान कारण होता है अलग दो दो प्रकार का कारण है ना वेदांत में उपादान कारण और निमित्त कारण तो उपादान कारण से अतिरिक्त जितने भी हैं वे सब निमित्त कारण में आते हैं लेकिन वेदांत में तो अद्वैत तत्व होने से एक ही तत्व होने से वही उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है और इसे दिखाने के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण ता, आ, उस प्राग अवस्था में दिखाने के लिए आत्मा ये, व, ये पद है उसे चेतनत्व तो, सिद्ध हुआ और उसके कारण ये निश्चित होगा जय से इसके लिए दृष्टांत चाहिए न, युक्ति से सिद्ध करने के लिए एक में ही निमित्त कारणत्व भी और उपादान कारणत्व भी संभव है इसे दिखाने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है और दृष्टांत बताया आत्मघट संयोगादो इव आत्मघट संयोगादि ये दृष्टांत हो जाएंगे आत्मघट संयोग में और दृष्टांत होता है उभय सम्मत पूर्वपक्षी और सिद्धांती दोनों की संति होनी चाहिए हाँ ये इस स्थल में उपादान कारण और निमित्त कारण एक है करके तो पूर्व पक्षी कौन है तार्किक तार्किक है द्वैतवादी वे वैशेषिक मानते हैं कि आत्मा और घट का जो संयोग हो रहा है वे उपादान कारण को अपने दर्शन में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करते हैं वेदांती जिसे उपादान कारण करते हैं वे समुवाई कारण कहते हैं और एक होता है कारण। उनके यहां कारण के तीन भेद हैं समुवाही कारण असमवाई कारण और निमित्त कारण वेदांत में दो ही उपादान कारण निमित्त कारण लेकिन तार्किकों के यहां तीन कारण हैं इन तीन कारणों में से जो आपका ये है आ, आत्मा द्रव्य है द्रव्य ही उपादान समुवायी कारण होता है समवाय कारण को हम लोग कहते हैं उपादान कारण वेदांती तो घट भी द्रव्य है आत्मा भी द्रव्य है और संयोग दिष्ट होता है ना दिष्ठ होता है का मतलब दो में रहता है द्वयोह तिष्ठती दिष्ठ ऐसा एक दिष्ट शब्द बनता है संयोग नाम का एक गुण है वो संयोग नाम का गुण गुण और कर्म रहते हैं द्रव्य में ही समवाय सम्बन्ध से वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होगा द्रव्य में ही और वहीं रहेगा समवेत होकर के तो आत्मघट संयोग वो कहा पर समवेत होगा समवेद का मतलब है समवाय सम्बन्ध से रहने वाला वो आत्मा में और घट में रहेगा संबंध दोनों में रहेगा ना जिन दो का है तो आत्मा और घट का संयोग बताया जा रहा है तो इस संयोग का समवाही कारण कौन होंगे तो जिनका संबंध हुआ है उन्हें कहा जाएगा समवाही कारण तो घट घट भी और आत्मा भी आत्मा घट के संयोग के प्रति समवाही कारण है दोनों द्रव्य है ना तो आत्मा भी समवाही कारण हुआ संयोग आत्मघट संयोग का और निमित्त कारण कहते हैं कर्ता को इस आत्मघट संयोग का कर्ता कौन होगा तो कर्ता घट तो बनेगा नहीं अचेतन होने से कर्तृत्व तो चेतन में होता है तो इसलिए चेतन ज्ञानवान चेतन है उनके यहा ज्ञानवान है आत्मा तो आत्मा कर्ता भी है किसका आत्मघट संयोग का उसमें कर्तृत्व तो भी है आत्मन आत्मघट संयोग का और समय कारणत्व तो भी है संयोग के प्रति आत्मा समवाही कारण भी बना और कर्ता भी बना कर्ता बना का मतलब निमित्त कारण भी बना और समु कारण बना का मतलब उपादान कारण भी बना तो एक ही आत्मा में जैसे आत्मघटत संयोग के प्रति उपादान कारण रूप समवाही कारणत्व भी मान रहे हो और निमित्त कारण कर्तृत्व तो भी मान रहे हो ऐसे जगत सृष्टि के प्रति आत्मा वो जो प्राग अवस्था है उपादान कारण और प्रागावस्था कौन है उसमें जड़त्व सिद्ध न हो इसलिए चेतन माना नो प्राग अवस्था है चेतन वो है आत्मा ही तो वही उपादान कारण भी है और कर्ता रूप निमित्त कारण भी है हाँ, लेकिन चेतन का लक्षण है ज्ञान वत्व ज्ञानाधिकरण ये चेतन चेतन होगा ज्ञान का अधिकरण जब ज्ञान रहित है तो वो बनेगा जड़ जैसा लेकिन ज्ञान रहित जीव तो हो सकता है परमात्मा तो सर्वज्ञ है उसकी सर्वज्ञता नित्य है ये सर्वज्ञ परमात्मा एक एव सर्वज्ञ ऐसा माना है ना और वो सर्वज्ञता परमात्मा की नित्य है नित्य होने से वो हमेशा ज्ञानवान रहेगा तो चेतन हो जाएगा तो ये कहते उपादान अधिष्ठान तो एक आत्मघट संयोगादो व्यमन तो आत्म आत्मघटत संयोग आदि में जैसे एक ही आत्मा में उपादानत्व तथा कर्तृत्व रूप अधिष्ठानत्व दोनों भी सिद्ध हो रहे हैं ऐसे वो जो जगत की प्राक अवस्था बताई है चेतन उसी में चेतन यानी आत्मा ही उसी में जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण तो सिद्ध होगा तो चेतन आत्मा संभाव्यते। बताया गया और आगे है एवं संभाविते ही अधिष्ठा भिन्ने उपादान कारणे आत्मनि तस्य एक एव नान्यत किंचन इति ये नकिचन पदी एवं संभावित हिष्ठान भिन्ने उपादन कारण आत्म आत्मनि के ये दो विशेषण हैं भिन्ने और उपादान कारणे आत्मनी तो एवं और ये संभाविते ये भी आत्मनी का ही विशेषण है इस प्रकार संभावित जो आत्मा है उसमें अखंडी कर ये संभाविते हैं कि संभावितम लिखा है वहां पर क्या है ते है ना नए पुस्तक में ठीक है तो आत्मनि का विशेषण बनेगा तो आत्मनि अखंडीकर नान्य पदा तोनेखंडकस वक्त इस प्रकार तस्याने संभावितस्य आत्मनः संभावित का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध आत्मा में इसको उद्देश्य करके फिर क्या होगा अखंडयिक रसत्व का कथन होगा ये अखंडयिक रसत्व विधेय हो जाएगा ना और संभावित आत्मा हो जाएगा उद्देश्य जो जगत की उत्पत्ति से पहले संभावित तो चेतन अवस्था है जिसे आत्मा कहा जाएगा वो आत्मा ही है ये निश्चित हुआ तो उसमें अखंडयिक रसत्व सिद्ध किया जाएगा कि वो अखंडिक रस है ये दिखाने के लिए उसका विधान करने के लिए एक एव और नान्यत किंचन ये वाक्य है अखंड एक रसत्व का अर्थ है त्रिविध भेद राहित्य और त्रिविध भेद राहित्य को दिखाने के लिए क्रमतः एक एव और नान्यत किंचन मिशत ये वाक्य है सजातीय स्वगत विजातीय भेद काव्यावर्तन करने के लिए ये पद है ना तो आत्मनि एवं संभावित यानी पुरोक्त पद्धति से अधिष्ठान से यानी कर्ता निमित्त कारण से अभिन्न उपादान कारण रूप आत्मा के यानी अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप आत्मा के संभावित होने पर उस उसमें तस्य यानी आत्मन अभिन्न निमित्त उपादानस्य से आत्मन अखंडीकर सत्व वक्त एक एव नान्यत किंचन इति पदानि ऐसा करना आगे कहते हैं ये जो एक अथवा इससे एक पक्षांतर बताना प्रारंभ किया था न टीकाकार ने इसका उपसंहार कर रहे हैं कि इदम् अग्रे आत्मा इति आसी अंशन संभावित कार्य इदम् यदात्मकदी स एक नान्यत किंचन इति नकिचन अखंडीकर इति न कस्यचित अपि अनर्थक्यम तो ये जो दी पक्ष हुआ अथवा इत्यादि से बताया जाने वाला बताया गया इस पक्ष में ये निश्चित हुआ कि इदम् अग्रे आत्मैव आसित तो इन पदों से संभावित जो कार्य की प्राग अवस्था है यानी कार्य का प्राग रूप है उसका अनुवाद करके फिर स एक एव नान्यत किंचन इन पदों के द्वारा क्या हो रहा है कि आत्मा स इस पद ने अनुवाद किया संभावित कार्य के प्रागरूप का कार्य का संभावित प्रागरूप कौन है आत्मा ही और उस शब्द से आत्मा को लेना वो कार्य का प्रागरूप है कार्य की उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था आत्मा ही हो गया और एक एव इसमें से एक ने उसमें सजातीय भेद का व्यावर्तन कर दिया एव ने स्वगत भेद का व्यावर्तन कर दिया और नान्यत किंचन इसने विजातीय भेद का व्यावर्तन कर दिया इस प्रकार सजातीय स्वगत विजातीय भेद राहित्य रूप अखंडिकसत्व का विधान किया गया खंडेकरसत्व विधीये न अपि अनर्थक्य इसलिए इस पक्ष में कोई भी पद मूल मंत्र में प्रयुक्त व्यर्थ नहीं है निष्प्रयोजन नहीं है और अतः एव छांदोग्य इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि छांदोग्य के छठवें अध्याय में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत तो इस वाक्य के द्वारा पहले जगत की प्राक अवस्था की संभावना बताई और एक मेवा द्वितीय इन पदों ने संभावित जगत की प्राक अवस्था जो सदात्मक है उसमें अखंड अखंडिक रसत्व का विधान किया है ये आगे अतएवच छांदोग्य इत्यादि से बताया जा रहा है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल ओ oh.